मुक्ति और उसके उपाय सन्यास प्रजापति दक्ष ने सन्यास ग्रहण के संबंध में कहा यह कहा है सत्वत्क सुरास्ते विषयदशीकृता प्रमाद भी शूद्र सत्व मनुष्य का कथा तस्मा त्य कषायण कर्तव्य दंड धारण इतरतु न शक्नोतिषयरभिभूयते दक्ष स्मृति विषयों में ऐसी क्षमता है कि सत्वगुण प्रधान देवता भी उनके वशीभूत हो जाते हैं तो फिर प्रमत् अल्प सत्वयुक्त मानवों की क्या बात है अतएव कामादि रिपोर्टों को वशीभूत करके दंड धारण करना अर्थात संन्यास ग्रहण करना चाहिए अजितेंद्रिय व्यक्ति यदि ऐसा करे तो वह विषयों से अभिभूत हो जाएगा उपनिषद में कहा गया है ना आत्मा बलहीन लभ्यो न चात्पसो वाप्यलिंगा एक यतते यस्तु विद्वान् तेष आत्मा विशते ब्रह्मधाम मंडकोपनिषद आत्मनिष्ठाजनित वीर्य के बिना इस आत्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता वह प्रसाद से एवं लिंग रहित सन्यास से भी प्राप्त नहीं हो सकता जो व्यक्ति इन उपायों से अर्थात रहित और वीरयुक्त तथा सलिंग सन्यास युक्त होता है वही इस आत्मा को जानता है उसकी आत्मा ब्रह्मधाम में प्रवेश करती है वेदांत विज्ञान सुनिश्चिता था ते ब्रह्मलोके सुपरांत काले पराममृता परिमुच्य सर्वे मुंडक उपनिषद जिन्होंने वेदांतजनक विज्ञान के अर्थ का अच्छी तरह निश्चय कर लिया है वे सन्यास योग से यत्न करने वाले शुद्ध चित्त पुरुष अंत काल में देह त्याग करके ब्रह्मलोक में परम अमर भाव को प्राप्त हो सब ओर से मुक्त हो जाते हैं न्यायशास्त्र की प्रणेता महर्षि गौतम के अनुसार चतुर्थ आश्रमी ब्राह्मण के अतिरिक्त और किसी को अपवर्ग की प्राप्ति नहीं होती उन्होंने योग कहा है पूर्व पक्ष ऋण क्लेष प्रवृत्ति अनुबंध आद बंधाद अपवर्गा भव ब्राह्मण जन्म से तीन ऋणों से ग्रस्त होता है ब्रह्मचर्य के लिए ऋषियों का अपत्यों के लिए पितृलोक का और यज्ञ के लिए देवताओं का इन सारे ऋणों का शोधन करने से पुण्य होता है अतः उसके फल से स्वर्ग आदि प्राप्ति और पुनर्जन्म होता है मुक्ति नहीं होती यह पूर्व है इसका उत्तर वे इस प्रकार देते हैं पात्र चयातापत्ते फलाभावः ब्राह्मण की चतुर्थ अवस्था संन्यास धर्माधर्म और फलाफल के अभाव के कारण अपवर्ग की साधक है व्यास्तनय सुखदेव संसार आश्रम और सन्यास आश्रम की तुलना इस प्रकार करते हैं मेरुस सरसप योर यद यूर्यखद्योतोरिव सरित सागर योद यत तथा भिक्षु गृहस्थयोह सुमेरु पर्वत और राय के बीच सूर्य और खद्योत के बीच और सरितपति समुद्र और तालाब आदि में जो अंतर है वही अंतर भिक्षुक और गृहस्थ के बीच है अन्य सभी आश्रम के लोग गृहस्थाश्रमी का आश्रय लेते हैं इसीलिए गृहस्थाश्रम भी श्रेष्ठ है इस बात के उत्तर में वे कहते हैं यथाशुद्रो भवदाता प्रतिग्राही च्राह्मण न त्र दानमात्रेण श्रेष्ठ शुद्रो विधीये योग उपनिषद जहाँ शूद्र दानदाता हो और ब्राह्मण प्राप्त करता हो वहाँ क्या दान मात्र के कार्य से शूद्र द्विज या द्विज से श्रेष्ठ पद प्राप्त कर सकता है जिस प्रकार यह कभी भी संभव नहीं है उसी प्रकार शास्रमी, सन्यास आश्रमियों के आश्रयदाता होते हुए भी कभी भी उनसे श्रेष्ठ नहीं हो सकते भगवान शिव इसके संबंध में यह कहते हैं कुलावधू ततस्तत्व जीवन मुक्तों नाकृति साक्षा नारायण मात्र गृहस्थस्थ पर पूजयेत यते दर्शन मात्रण विमुक्तसर्वपातका व्रत सर्व तीर्थ्रत तपोदनसर्वज्ञल अशुचियाति शुचिता अस्पृश्य अस्पृश्यता मियाक्षमें भक्ष सैत् यशम कि पापीन क्रूरा पुनिंदवना खसा शु्य संस्पर्शात तान बिना कुन्यम अर्चेत महा तंत्र महात्मा मनु पुरुषों के बाह्य लक्षणों का वर्णन इस प्रकार करते हैं कपालम वृक्ष मूला कुचेलम असहायता समता चैव नेतन मुक्तस्य लक्षण बाँस वृक्षपत्र लकड़ी या मिट्टी के पात्र का व्यवहार भ्यो, वृक्ष के नीचे वास स्थूल जीर्ण या मलिन वस्त्र धारण एकाकी असहाय रूप से निवास एवं सर्वत्र समृष्टि ये मुक्त के लक्षण हैं अलाबुम पात्रम च मृणमय वैदलन तथा ऐतानी यति पात्राणी मनु स्वयं भुवो भ्रवीत मनुस्मृति सन्यासी धातु परिग्रह तो दूर धातु निर्मित पात्र भी साथ में न रखे यथा अतैजसानी पात्राड़ी जिन्हें धातु या अठ मूल्यवान पदार्थ से निर्मित जलपात्र को संग में साथ रखना आवश्यक लगे या उसकी इच्छा हो तो उन्हें सन्यास ग्रहण नहीं करना चाहिए कुल्लूक भट्ट उपरोक्त श्लोक की टीका में यथास्मृति से निम्न वचन उद्धृत करते हैं रोप्य सु से सुवर्णरूप्यपात्रु ताम्रकाश्या धर्मोस्ती गृहीत नरक भ्रजेत ऐसे लोगों के बारे में मनु ने कहा है अलिंगी लिंगवेश यो वृत्तिपजीवती सलिंगनाम हरत्ये नस्त्योनौचा थे जो व्यक्ति सन्यासी या ब्रह्मचारी न होते हुए भी उनके वस्त्रादि चिन्ह धारण करके भिक्षा द्वारा जीव का अर्जन करता है उसको उस पाप के कारण ब्रह्मचर्यों के समस्त पाप हरण करके कुत्ते आदि के योनि में जन्म ग्रहण करना पड़ता है वृक्ष के कोई कोई महात्मा किसी प्रकार का पात्र साथ में नहीं रखते वे उधर अथवा हाथ से ही पात्र का कार्य करते हैं वे कभी उत्कृष्ट वस्त्र पहनते हैं तो कभी कोपिन और मलिन कंथा आदि पहने रहते हैं या फिर कभी दिगंबर रूप धारण करके घूमते रहते हैं भागवत के सातवें स्कंध के त्रयोदश अध्याय में अवधूत उपाख्यान में नारद द्वारा सिद्धावस्था के वर्णन में ये सारी बातें स्पष्ट रूप से कही गई है व्यासनंदन सुख के पर्यटन का वर्णन भागवत के प्रथम स्कंध में दिया गया है तत्रा भगवत भगवान व्यास व्यासपुत्रो गामट मानो मालोनपेक्ष अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो वधूत वृत्त विप्र के हिसाप से राजा परीक्षित जब ऋषियों के साथ गंगा तीर पर निवास कर रहे थे उसी समय सुखदेव यदिक्षा भ्रमंडल पर भ्रमण करते हुए अचानक उस स्थान पर पहुंच गए उनके कोई आश्रम का चिन्ह नहीं था वे ब्रह्म का साक्षात्कार करके पूर्ण संतुष्ट थे उन्होंने ऐसा अवधूत का वेश धारण किया था कि सामान्य मनुष्य उनकी अवज्ञा करते थे पागल समझकर बालक उन्हें घेर कर चल रहे थे बाहरी रूप देखकर कर उनके अंतर्निहित तेज का पता नहीं चलता था वे किसी आश्रम का चिन्ह नहीं धारण करते ना यते प्रायो नतेराश्रमो धर्महतुमहात्म समचितस्य समिति वात्यजेत त्यजेत अव्यक्तिंगो व्यक्त व्यक्ता मणुष्युन्मत्बाला कविर्मोकदात्म सदृष्ट्या दर्शे नृण भागवत नारद ने कहा जो शांत यति सभी अवस्था में समचित हैं वे महात्मा या परमहंस हैं आश्रम और किसी प्रकार से उनके धर्म की वृद्धि नहीं कर सकते वे इच्छा होने पर आश्रम के चिन्ह धारण या परित्याग कर सकते हैं केवल आत्मानुसंधान ही उनका एकमात्र प्रयोजन होता है वे बुद्धिमान होकर भी मनुष्यों में स्वयं को उन्मत्त या बालक की तरह एवं पंडित होकर भी मूर्ख जैसा प्रदर्शित करते हैं महाराज भरतिहरि ने कहा है एकाकी निष्पृह शांत पाणिपात्रो दिगंबर कदाशंभ भविष्यामी कर्म निर्मूल क्षम वैराग्य सत्कम हे सम्भो मैं कब एकाकी स्पृहार रही सदा शांत दिगंबर होकर कर्म का उन्मूलन करने में समर्थ होऊंगा तथा मेरे हस्तद्वय भोजन पात्र स्वरूप होंगे सन्यासी को संपूर्ण रूप से असंचयी होना चाहिए जैसा कि श्रीमदभागवत के एकादश स्कंध में कहा गया है सायंतन स्वस्तनम् वा न संग्रहित मात्रो भक्ष के व न संग्रह भागवत भिक्षा से प्राप्त अन्न सायंकाल अथवा दूसरे दिन तक संग्रह करके न रखे हस्त मात्र या उदर मात्र को पात्र बनावे मक्खी की तरह संग्रह न करे सन्यासी पूरी तरह से संघ विवर्जित रहे जैसा कि दक्ष ने कहा है एको भिक्षुर यथोक्तस्तु दो भिक्षु मिथुनम स्मृतम त्रयोग ग्राम समाख्यात ऊर्धव तू नग्राहते नगर हि न कर्तव्य ग्रामों वा मिथुन तथा राजवार्ता कुर्वाण सधर्माच्यवती भिक्षावार्ता परस्परम् वर्ता परस्परम स्नेहपैशुन्य सन्नीकर्षा संशय लाभपूजा निम्त ही हि व्यवधान शिष्य संग्रह नारद ने युधिष्ठिर से कहा था न ग्रंथा वा ग्रंथानैवाभ्येद बहुन न व्याख्या मुपयुंजित नारंभा नारभेद क्वचित भागवत सन्यासी किसी को भी प्रलोभन या बल बलपूर्वक शिष्य नहीं बनावे अनेक ग्रंथों का अभ्यास न करे न शास्त्र व्याख्या करे और न कोई मठाधि स्थापित करें एक सन्यासी ही सन्यासी है दो दोनों पर सन्यासी मिथुन कहलाएगा तीन होने पर सन्यासी ग्राम और उससे अधिक होने पर सन्यासी नगर कहा जाएगा सन्यासी को ही इस प्रकार से नगर ग्राम या मिथुन नहीं करना चाहिए ये तीनों करने पर सन्यासी अपने धर्म से भ्रष्ट हो जाता है ग्राम नगर या मिथुन होने पर परस्पर राजनीति भिक्षा आदि की चर्चा होगी और साथ में रहने पर स्नेह पैशून्य और माश्चर्य होंगे इसमें संदेह नहीं इसके अतिरिक्त सम्मान शास्त्र व्याख्या और शिष्य ग्रहण आदि की भी संभावना है